रामकृष्ण लीला प्रसंग अवतार जीवन में साधक भाव हमारी उपरोक्त बात को सुनकर पाश्चात्य पारंगत पाठक वर्ग निश्चय ही यह कहेंगे कि बाह्य जगत के पदार्थ तथा व्यक्तियों का अवलंबन कर अनुसंधान करने के फल स्वरूप आजकल मानव का ज्ञान कितना वर्धित हुआ है तथा प्रतिदिन हो रहा है इसका जिसने अनुभव किया है वह ऐसा कभी नहीं कह सकता इसके उत्तर में हमारा यह कहना है कि जड़ विज्ञान की उन्नति से भौतिक ज्ञानवर्धन की बात सत्य होने पर भी उसकी सहायता से हम पूर्ण सत्य को प्राप्त करने में कदापि सफल नहीं हो सकेंगे क्योंकि जो विज्ञान जगत कारण को जड़ अथवा हमसे भी अधम तथा निकृष्ट जाति की वस्तु कहकर धारणा करने की शिक्षा दे रहा है उसकी उन्नति से क्रमशः बहिर्मुखी बनकर अधिक मात्रा में रूप रूप्रसाद के भोग को ही हम अपने जीवन का मुख्यतम लक्ष्य मानते चले जा रहे हैं अतः एकमात्र जड़ वस्तु से ही जगत की सारी चीज़ें उत्पन्न हुई है यह बात यंत्र के सहारे किसी समय प्रमाणित होने पर भी अंतरराज्य के विषय हम लोगों के लिए चिरकाल तक अंधकारा छन्न तथा अप्रमाणित ही रह जाएंगे भोगवासना का त्याग तथा अंतर्मुखी वृत्ति संपन्न होने पर ही मानव मुक्ति के मार्ग पर पहुंच सकता है जब तक यह बात हृदयंगम न होगी तब तक देश कालातीत सत्य को प्राप्त कर शांति लाभ करना हमारे लिए कभी भी संभव न हो सकेगा बाल्यावस्था से ही समय समय पर भाव राज्य के विषयों में तन्मय हो जाने की बातें सभी अवतार पुरुषों के जीवन में सुनने में आती है श्री कृष्ण ने बाल्यकाल में अपने माता पिता तथा बंधु बांधवों के समीप विभिन्न अवसरों पर देवत्व का परिचय प्रदान किया था बुद्धदेव ने अपनी बाल्यावस्था में टहलने के लिए उपवन में जाकर बोधिद्रुम नीचे समाधिमग्न हो देवता तथा मानवों की दृष्टि आकर्षण किया था वन की चिड़ियों को प्रेम के साथ अपने निकट आकृष्ट कर ईसा ने बाल्यकाल में उनको अपने हाथों से खिलाया था शंकराचार्य ने अपनी माता को दिव्य शक्ति के प्रभाव से मुग्ध तथा आश्वस्थ कर बाल्यकाल में ही सत्सार त्याग किया था तथा चैतन्य देव ने बाल्यावस्था में दिव्य भाव में आविष्ट हो इस बात का आभास प्रदान किया था कि ईश्वर प्रेमी हेय तथा उपाधेय सभी वस्तुओं में ईश्वर के प्रकाश को देख पाते हैं श्री राम कृष्णदेव के जीवन में भी इस प्रकार की घटनाओं का अभाव नहीं है दृष्टांत स्वरूप कुछ घटनाओं का हम यहाँ पर उल्लेख कर रहे हैं उनके श्रीमुख से उन घटनाओं को सुनकर हमें यह विदित हुआ है कि भाव राज्य में प्रथम तन्मय होना उनके लिए अत्यंत छोटी आयु में ही संभव हुआ था श्री रामकृष्ण देव कहते थे वहाँ कामारपुकुर में बहुत छोटी छोटी टोकरियों में बच्चों को चबाने के लिए मुड़मुड़ी भूजा हुआ चावल एक प्रकार का चबेना दी जाती है जिनके घर पर उस प्रकार की छोटी टोकरी नहीं होती है वे अपने कपड़े पर ही मुड़मुड़ी चबाया करते हैं इस प्रकार टोकरी में और कोई कपड़े पर मुड़मुड़ी लेकर चबाते हुए इधर उधर घूमते फिरते हैं जेठ या आषाढ़ का महीना था उस समय मेरी आयु छः या सात वर्ष की थी एक दिन प्रातःकाल उसी प्रकार छोटी टोकरी में मुड़मुड़ी चबाता हुआ जंगल में खेत की मेड़ पर होकर मैं जा रहा था आसमान पर सुंदर काली घाट उठ उठी थी उसे मैं देख रहा था तथा मुड़मुड़ी भी चबाता जा रहा था कुछ ही समय बाद प्रायः पूरा आसमान बादल से छा गया ठीक उसी समय दूध की भांति सफ़ेद बगनों का एक झुंड उन काले बादलों के नीचे से उड़ जाने लगा वह एक अनूठा ही दृश्य था उसे देखता हुआ अपूर्व रूप से तन्मय हो जाने के कारण मेरी ऐसी अवस्था हुई कि मुझे कुछ भी होश न रहा मैं गिर पड़ा मेरे के चारों ओर मुड़मुड़ी बिखर गई कब तक मैं इस हालत में वहाँ पड़ा रहा मैं कह नहीं सकता लोगों ने जब देखा तब मुझे उठाकर घर ले आए उसी दिन सर्वप्रथम भाव समाधि के कारण मैं संज्ञाहीन हुआ था श्री रामकृष्ण देव के जन्म स्थान कामारपुकुर से लगभग एक कोश उत्तर में आनूर नामक एक गांव है आनूर की विशालाक्षी नाम की देवी अत्यंत जागृत है इन देवी का नाम विश्वलक्ष्मी या विशालाक्षी है निर्णय करना कठिन है प्राचीन ब्रंगाल ग्रंथ के अनुसार मनसा देवी का दूसरा नाम विसहरी है विसहरी शब्द सहज ही में विश्वलक्ष्मी में परिणित हो सकता है इसके अतिरिक्त मनसा मंगलादि ग्रंथों में मनसा देवी के रूप वर्णन में विशालाक्षी शब्द का भी प्रयोग किया गया है अतः मनसा देवी ही संभवतः विश्वलक्ष्मी या विशालाक्षी के नाम से प्रसिद्ध होकर वहाँ पर लोगों की पूजा आदि ग्रहण कर रही है विश्वलक्ष्मी या विशालाक्षी देवी का पूजन राढ़ देश के बंगाल के अंतर्गत गंगा से पश्चिम दिशा में अवस्थित देश विशेष अन्यत्र अनेक स्थानों में भी प्रचलित है कामारुकुर से घाटाल एक स्थान का नाम आने के मार्ग में एक जगह हमने इन देवी का एक सुंदर मंदिर देखा था मंदिर से लगे हुए नाट्य मंदिर तालाब बगीचा आदि देखकर हमें यह धारणा हुई थी कि वहाँ पूजनादि की विशेष व्यवस्था है दूर दूर से चारों ओर के गाँव से लोग नाना प्रकार की मनोरथ पूर्ति के निमित्त देवी से मनौती करते हैं तथा अभीष्ट सिद्ध होने पर यथा समय वहां उपस्थित हो देवी का पूजन करते हैं तथा उसको चढ़ावा चढ़ाते हैं यह अवश्य है कि यात्रियों में स्त्रियों की संख्या ही प्रायः अधिक होती है तथा अन्य कामनाओं की अपेक्षा रोग शांति की कामना से ही अधिक संख्या में लोग वहां जाते रहते हैं दूर दूर से अच्छे घर की ग्रामीण महिलाएँ निसंकोच देवी के प्रथम आविर्भाव तथा प्राकट्य संबंधी कहानियों को कहती हुई तथा तद्विषयक गीतों को गाती हुई देवी के दर्शनार्थ जा रही हैं यह दृश्य अभी तक देखने को मिलता है श्री राम कृष्ण देव के बाल्यकाल में कामारपुकुर आदि गांव वर्तमान समय में अधिक समृद्ध थे वर्तमान समय से अधिक समृद्ध थे तथा वहाँ की लोक संख्या भी अधिक थी यह बात वहाँ के जनशून्य जंगलों से भरे हुए टूटे फूटे मकान जीर्ण तथा परित्यक्त देव मंदिर रास चबूतरों आदि के देखने से भली भांति विदित होती है इसलिए हमारी यह धारणा है कि उस समय आनूर की देवी के दर्शक यात्रियों की संख्या भी बहुत अधिक होती थी